श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र की शिक्षा घोर निर्धनता मेरे उस बात से संभवतः मेरे मित्र को कुछ दुख हुआ होगा परंतु निर्धनता से पीस जाने के कारण मेरे मुख से उस दिन वह बात निकल पड़ी थी उसे वह कैसे समझेगा प्रातःकाल उठकर गुप्त रूप से पता लगाकर जिस दिन मैं जाना जान पाता था कि घर में सबके लिए पर्याप्त खाद्य नहीं है और हाथ में पैसा भी नहीं है उस दिन माँ से मुझे निमंत्रण है कहकर मैं बाहर निकल जाता था और किसी दिन थोड़ा बहुत खाकर और किसी दिन वैसे ही रहकर बिता देता था आत्माभिमान के कारण मैं उस बात को किसी से कह भी नहीं सकता था धनी मित्रों में कोई कोई पहले की तरह मुझे अपने घर या बगीचे में ले जाकर संगीत आदि के द्वारा उनका आनंद वर्धन करने का अनुरोध करते थे लाचार होकर कभी कभी उनके साथ जाकर मैं उनका मनोरंजन करने में प्रवृत्त होता था किंतु मन की बात उनसे कहने की इच्छा नहीं होती थी वे भी स्वतः प्रवृत्त हो उस विषय को जानने की चेष्टा नहीं करते थे उनमें कदाचित कभी कोई कह देता था तुझे आज बहुत ही उदास और दुर्बल क्यों देखता हूँ बता दो केवल एक मित्र ने मेरे अनजान में दूसरे से हमारी आर्थिक स्थिति की बात जानकर गुमनाम पत्र द्वारा मेरी माता को समय समय पर रुपया भेजकर कर मुझे चिरऋ किया था नारी का प्रलोभन यौवन में जो बाल्य बंधु चरित्रहीन होकर असत उपाय से कुछ धन कमा रहे थे उनमें से कोई कोई मेरी निर्धनता का हाल जानकर मुझे अपने दल में खींचने की चेष्टा कर रहे थे उनमें से जो लोग उससे पहले मेरी तरह एकाएक अवस्था के परिवर्तन से हीन वृत्ति का अवलंबन करने के लिए बाध्य हुए थे मैंने देखा कि वे यथार्थ में ही मेरे लिए दुखित हुए थे मौका पाकर अविद्या अविद्यारोपणी महामाया ने भी मेरे पीछे पड़ने में कसर नहीं की एक धनी महिला की दृष्टि मेरे ऊपर पहले से ही पड़ गई थी उसी मौके पर उसने प्रस्ताव भेजा कि मैं चाहूँ तो उसकी संपत्ति के साथ उसे अपना अपने दुख क्लेश को दूर कर सकता हूं। तीव्र अवज्ञा और कठोरता दिखाकर मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था एक दूसरी महिला जब मुझे लालच दिखाने आई तो मैंने कहा था देखो बच्ची इस मिट्टी के शरीर के सुख के लिए तुमने अब तक न जाने क्या क्या, क्या किया है अब तुम तो मृत्यु सामने है उस पार जाने का क्या कुछ संबल भी संग्रह किया है हेन बुद्धि छोड़कर भगवान को पुकारो कुछ भी हो इतने दुख कष्ट से भी आस्तिक की बुद्धि का विलोप या ईश्वर मंगलमय है इस पर संदेह नहीं आया सुबह नींद खुलते ही उनका स्मरण कर मैं उनका नाम लेते हुए बिस्तर छोड़ता था और हृदय में आशा लेकर धनोपार्जन के उपाय खोजने के लिए भटकता फिरता था एक दिन उसी प्रकार बिस्तर से उठ रहा था इतने में बगल के कमरे से माँ ने कहा चुप भी रचपन से ही तो भगवान भगवान करता है भगवान ही तो यह सब कुछ किया है उनकी बात से हृदय में बड़ी चोट लगी मैं दुखित चित्त से सोचने लगा क्या सचमुच ही भगवान है और हो भी तो क्या मनुष्य की करुणा प्रार्थना सुनते हैं परंतु मैं जो इतनी प्रार्थनाएं करता हूं, उनका कोई उत्तर क्यों नहीं मिलता शिव के संसार में इतना अशिव कहां से आया मंगलमय के राज्य में इतना अमंगल क्यों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दूसरों के दुख से कातर होकर एक बार कहा था यदि भगवान दयामय और मंगलमय है तो दुर्भिक्ष के समय लाखों आदमी अन्न बिना क्यों मर जाते हैं उस बात की प्रतिध्वनि गूंजने लगी ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति प्रचंड विद्वेष से हृदय पूर्ण हो गया मौका पाकर संदेह ने हृदय पर अधिकार जमा लिया दक्षिणेश्वर गुप्त रूप से कोई कार्य करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध था बचपन से कभी मैंने वैसा नहीं किया है और न कभी भीतर की कोई चिंता भय या अन्य किसी कारण से छिपाई है अतः यह भावना आई कि ईश्वर नहीं है अथवा यदि हो भी तो उन्हें पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उससे किसी फल की प्राप्ति नहीं होती इस बात को लोगों के सामने युक्ति के द्वारा प्रमाणित करने के लिए मेरे सचेष्ट होने पर आश्चर्य ही क्या है फलस्वरूप लोग कहने लगे कि मैं नास्तिक हो गया हूँ और दुष्ट लोगों के साथ मिलकर मदिरा पान आदि दुराचरण करने लग गया हूँ साथ ही साथ मेरा निर्मल अंतःकरण बिथा निंदा से कठोर हो उठा और किसी के बिना पूछे भी लोगों से मैं कहता फिरता था कि यदि कोई अपने दुख कष्टों को कुछ समय तक भूल जाने के लिए मदिरा पीता है अथवा दिल बहलाने के लिए वेश्यागृह में जाता है तो मैं उससे में कोई आपत्ति नहीं करूंगा और यदि मैं भी वैसे उपायों का अपनाने में से दुख को भूल सकूं जब बात जिस दिन से मेरी समझ में आ जाएगी उस दिन से मैं भी वैसे काम करने में पीछे नहीं हटूंगा बात कानो कान फैलती है मेरी ये बातें विविध प्रकार से विकृत होकर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास और कलकत्ते के उनके भक्तों के निकट पहुँचने में विलम्ब नहीं लगा कोई कोई मेरी स्थिति जानने के लिए मुझसे भेंट करने आए और जो निंदा फैली है वह पूर्णतया सही न होने पर भी उसमें से कुछ अंशों पर उनका विश्वास है इस बात को वे इशारे से व्यक्त कर गए मुझे वे लोग इतना हीन समझते हैं यह जानकर मैं भी अहंकार से फूलकर इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि दंड पाने के भय से ईश्वर पर विश्वास करना अत्यंत दुर्बलता का लक्षण है मेल ट आदि पाश्चात्य आदर्शकों के दार्शनिकों के मतों को उद्धृत करने लगा और ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है यह दिखाने के लिए उनके साथ प्रचंड युक्ति तर्कों की अवतारणा करने लगा यह जानकर कि वे लोग इस बात पर विश्वास करके चले गए कि मैं पतित हो गया हूँ मुझे प्रसन्नता ही हुई और सोचा कि ठाकुर भी उनके मुख से सुनकर इस पर विश्वास कर लेंगे पर ऐसी चिंता मन में उठने से मैं फिर हताश हो गया निश्चय किया वे जो चाहे माने मनुष्यों के मतामतों का मूल्य ही जब तुच्छ है तो उससे मेरी क्या हानि है परंतु बाद में सुनकर मैं स्तंभित हो गया कि ठाकुर ने उन बातों को सुनकर पहले कुछ नहीं कहा बाद में भवनाथ ने रोते हुए जब उनसे कहा महाराज नरेंद्र की ऐसी दुर्गति होगी या तो स्वप्न में भी संभव नहीं था तो उस समय ठाकुर ने उत्तेजित होकर कहा था चुप्रह मूर्ख मां ने कहा है कि वह कभी वैसा नहीं हो सकता यदि फिर कभी ऐसी बात मुझसे कही तो तेरा मुंह नहीं देख सकूंगा